बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद शांति पाठ वह की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बच रहता है त्रिविधता तापकी शांति हो अध्याय पहला ब्राह्मण पहला संबंध भाष्य विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक वंश वंश ब्राह्मण गुरु ब्रह्मादि को तथा गुरुदेव को नमस्कार है उषा व अश्वस् इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाली वाजसने ब्राह्मण उपनिषद है संसार बंधन को दूर करने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए संसार के कारण अज्ञान की निवृत्ति के साधन ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा के की प्राप्ति के लिए उसकी यह अल्प संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसाधन उच्छेद करती है इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है क्योंकि उप और नी उपसर्ग पूर्वक का यही अवसादन हो, अर्थ है। उस की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है यह छह अध्याय वाली उपनिषद अरण्य वन में कही जाने के कारण आरण्यक है और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा परिमाण में बृहद बड़ी होने के कारण ण्य कही जाती है अब इसका कर्मकांड के साथ संबंध जाता है। यह सारा ही वेद, जिनका प्रत्यक्ष की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के उपायों को प्रकाशित करने वाला है क्योंकि सभी पुरुषों को स्वभाव से ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट है जो विषय प्रत्यक्ष है उनमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपायों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से ही सिद्ध है इसलिए वहां आगम प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती किंतु से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर जन्मांतर संबंधी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती जैसा कि स्वभाववादियों चार आदि आदि को में देखा जाता है अतः शास्त्र मंत्र संबंधी आत्मा के अस्तित्व और जन मंत्र की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष का निरूपण करने में प्रवृत्त होता है जैसा कि श्रुति में मृत मनुष्य के विषय में जो ऐसी शंका होती है कि कोई तो कहते हैं शरीर आदि से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा रहता है और कोई कहते हैं यह नहीं रहता इस प्रकार उपक्रम करके आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए इत्यादि निर्णय देखा जाता है तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है इस प्रकार आरंभ करके जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं और कोई स्थावर हो जाते हैं इस प्रकार कहा है एवं स्वयं प्रकाश इस प्रकार आरंभ कर ज्ञान और कर्म उसके जनता जन्मांतर के आरंभक होते हैं तथा वह पुण्यकर्म से पुण्यवान और पापकर्मो से पापमय होता है इत्यादि कहा गया है इसी प्रकार बताऊंगा ऐसा उपक्रमक कर आत्मा विज्ञानमय है इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बतलाया गया है यदि कहो कि आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इसके संबंध में विभिन्न वादियों का मतभेद देखा जाता है यदि देहांत संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और बद्ध आत्मा नहीं है ऐसा कहते हुए यदि कहो कि स्थानु ठूठ आदि में पुरुष आदि का भ्रम देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु में संचय का अभाव नहीं बताया जा सकता तो यह कथन्य ठीक नहीं क्योंकि अच्छी तरह देख लेने पर उस संचय का अभाव हो जाता है आदि का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसमें किसी को संदेह नहीं रहता। किन्तु तो आम ऐसी के उदय होने पर भी देहांत से भिन्न आत्मा के न होने का ही निश्चय करते हैं अर्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्ष से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती इसी प्रकार अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता यदि कहो कि श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिंग बीज दिखलाया है और लिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है और लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का भी विषय है केवल आगम का ही विषय नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जन्मांतर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होता आगम प्रमाण से तथा वेदोक्त लौकिक लिंग विशेषो के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जान लेने पर ही उसी का अनुसरण करने वाले और वैदिक और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकले हुए तर्क हैं ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है सब प्रकार देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा है ऐसा जानने वाले तथा देहांतर्गत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष को जानने की इच्छा वाले पुरुषों को उस विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए कर्मकांड आरंभ किया गया है उसमें आत्मा की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा के कारण कर्तृत्व, कर्तृत्वभुक्तृत्व अभिमान रूप आत्मा विषय अज्ञान को उससे विपरीत ब्रह्मात्मा स्वरूप ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया गया जब तक उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक यह जीव कर्म फल के रागद्वेश रूप स्वाभाविक दोष से प्रेरित होने के कारण शास्त्र कथित विधि और निषेध का उल्लंघन करके भी वर्तता हुआ मन वाणी और शरीर से दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट के साधना भूत अध्यक कर्मों को अधिकता से करता रहता है क्योंकि स्वभाव जनित दोष बहुत प्रबल होता है इससे उसे स्थावर पर्यत अधोग प्राप्त हो होता है कभी शास्त्रोक्त की प्रबलता होती है उस समय यह मन आदि से अधिकतर इष्ट साधनों का संपादन करता है वे ज्ञान उपासना पूर्वक और केवल भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें केवल धर्म आदि की प्राप्ति फल वाले हैं और ज्ञान पूर्वक धर्म देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति रूप फल वाले हैं ऐसा ही शास्त्र भी कहता है देवोपाशक की अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ है तथा वैदिक कर्म दो प्रकार का है प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान ऐसी स्मृति भी है धर्म और अधर्म की समान मात्रा होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है इस प्रकार धर्म एवं अधर्म रूप साधन से होने वाली ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत नाम रूप एवं कर्म के आश्रित स्वाभाविक अविद्यादि दोषवादी सांसारिक गति है वह यह साध्य साधन रूप व्याकृत जगत उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था आत्मा में क्रिया कारक एवं फल का आरोप रूप यह अविद्यात संसार बीजापुर के समान प्रवाह रूप से अनादि और अनंत अनर्थ रूप है अतः इससे विरक्त हुए पुरुष की अविद्या की निवृत्ति के लिए इससे विपरीत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाली उपनिषद आरंभ की जाती है इस उपनिषद के आरंभ में कहे हुए इस अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान का तो यही प्रयोजन है कि जिसका असमर्थवश अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं है उन्हें इस विज्ञान से ही उसके फल की प्राप्ति हो जाए जैसा ज्ञान उपासना से अथवा कर्म से उसके फल की प्राप्ति होती है, वह यह दर्शन, लोक प्राप्ति का साधन है। तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो अश्वमेध से योजन करता है अथवा जो इसे इस प्रकार जानता है वह सब पापों को पार कर जाता है इस प्रकार कर्म के ज्ञान और अनुष्ठान का विकल्प बताने वाली श्रुति है, है, है। समी और वृष्टि हिरण्य गर्भ की प्राप्ति रूप फल वाला होने से समस्त कर्मों में अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट है यहाँ ब्रह्म विद्या के आरंभ में उसका उल्लेख समस्त कर्मों का संसार संबंधित प्रदर्शित करने के लिए किया गया है इसी प्रकार श्रुति श्रुति्यम को शुद्धारूप मृत्यु भाव की प्राप्ति दिखलावेगी यदि कहो कि नित्य कर्म संसार विषयक फल वाले नहीं है तो यह ठीक नहीं क्योंकि समस्त कर्म फलों का सांसारिक विषयों में ही उपसंहार किया जाता है ऐसी श्रुति है सारे ही कर्मों का संबंध स्त्री से है मुझे स्त्री प्राप्त हो इतनी ही कामना है इस प्रकार स्वभाव से ही समस्त कर्मों की सकाम दिखलाकर फिर पुत्र कर्म और अपरा विद्या के मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक इस प्रकार विभिन्न फल दिखाते हुए श्रुति यह जगत नाम रूप और कर्म इन तीन अवयव से युक्त है ऐसा कहकर अंत में इसकी तीन अनूपता का उपसंहार करेगी तात्पर्य है कि समस्त कर्मों का फल व्याकृत संसार ही है यही त्रय उत्पत्ति से पूर्व जो बीज से वृक्ष के समान समस्त प्राणियों के कर्मवश व्याकृत हो जाता है वह यह व्यक्ता व्यक्ता व्यक्ता रूप संसार विद्या का विषय है अविद्या से ही मूर्त अमूर्त और उनकी वासना रूप यह संसार क्रिया कारक और फल रूप होने से आत्मभाव से आरोपित होता है इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप और कर्म से रहित अद्वितीय तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने पर भी क्रिया कारक और फल भेदादि विपरीत भाव से प्रतीत होता है। अतः इस साध्य साधन रूप एवं क्रिया कारक और फल भेद रूप संसार से यह इतना ही है इस प्रकार विरक्त हुए पुरुष की कामादि दोषमय कर्मों की बीज भूता अविद्या की रज्जु में सर्प के बाध के समान निवृत्ति करने के लिए ब्रह्मविद्या का आरंभ किया जाता है उसमें अश्वमेध विद्या का वर्णन करने के लिए उषा व अश्व अश्वस् इत्यादि मंत्र कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में अश्व की प्रधानता होने के कारण यह अश्व विषयक दृष्टि ही कही गई है यह यज्ञ अश्व नाम से अंकित है और इसका देवता प्रजापति है इसलिए इसमें अश्व की प्रधानता मानी गई है अश्व के अवयोगों में कालादि दृष्टि श्लोक पहला ब्रह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है सूर्य नेत्र है वायु प्राण है वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है जो उसका पीठ है अंतरिक्ष उधर है पृथ्वी पैर रखने का स्थान है दिशाएं पार्श्वभाग है अवान्तर दिशाएं पसलिया हैं, ऋतु अंग है, मास और अर्ध मास पर्व है दिन और रात्रि प्रतिष्ठा पाद है नक्षत्र अस्थिया है आकाश आकाश स्थित मेघ मास है बालू उध्य उदर स्थित अर्धपक्व अन्न है नदियां नाड़ी है पर्वत यकृत जिगर और हृदयगत मांसपिंड है औषधि और वनस्पतिया लोम है ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य कटी से नीचे का भाग है उसका जमुहाई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी वाणी है उषा व इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त का नाम उषा है वही शब्द स्मरण कराने के लिए है यह प्रसिद्ध काल का स्मरण कराता है वह प्रसिद्ध उषा होने के के कारण सिर सिर है। भी शरीर अवयव में प्रधान है अतः मेध्य मेधारह यज्ञारह यानी यज्ञ संबंधी अश्व का उषा सिर है ऐसा इसका अन्वय है कर्म के अंगभूत पशु का संस्कार किया जाना चाहिए इसलिए उसके सिर आदि में कालादि दृष्टिया की जाती है उसमें प्रजापति दृष्टि का अध्ययन किया जाता है इसी से यह प्रजापत्य, प्रजापति देवता संबंधी है काल लोक देवत्व का आरोप करना ही पशु का प्रजापतित्व तो संपादन करना है जिस प्रकार प्रतिमा प्रतिमादि में विष्णुत्वादि की प्रतिष्ठा की जाती है उसी प्रकार यह उक्त रूप से प्रजापति है जिस प्रकार उषा के अनंतर सूर्य दिखाई देता है उसी प्रकार सिर के अनंतर नेत्र है और सूर्य ही नेत्रों का अभिमानी देव देव है इसलिए सूर्य उसका नेत्र है वायु प्राण है क्योंकि वह वायु के से स्वभाव वाला है वैश्वानर अग्नि व्यत्त यानी खुला हुआ मुख है वैश्वानर यह अग्नि का विशेषण है अर्थात वैश्वानर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है क्योंकि मुख का देव अग्नि ही है संवत्सर आत्मा है संवत्सर 12 या 13 महीने का होता है वह उसका आत्मा यानी शरीर है, काल के अवयवों का संवत्सर ही शरीर है और इन सब अंगों का मध्यभाग आत्मा है इस श्रुति के अनुसार शरीर ही आत्मा है अश्वस्थ मेध्य इसकी पुनरुक्ति इसका सबके साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए है वृत्व में समान होने के कारण जो लोग उसका पृष्ठभाग है अवकाश या छिद्र रूपता में समानता होने के कारण अंतरिक्ष उधर है पृथ्वी पायस्य पादस्य यानी पैर रखने का स्थान है पादस्य के वर्ण द का व्यत्तयो बहुलम इस सूत्र के अनुसार जकार में जकार के रूप में व्यत्यय होने से पायस्य हुआ है चारो दिशाएं पार्श्वभाग हैं क्योंकि पार्श्व से दिशाओं का संबंध है यदि कहो कि पार्श्व और दिशाओं की संख्या में समानता न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अश्व का मुख सभी दिशाओं की ओर हो सकता है अतः उसके पार्श्वों का सभी दिशाओं से संबंध होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है अग्नि आदि अवान्तर दिशाए पसलियां अर्थात पार्श्वभाग की अस्थिया है ऋतु ऋतु अंग है क्योंकि संवत्सर के अवयव होने के कारण अंगों से उसकी समानता है मास और अर्धमास पर्व संधिया है क्योंकि संधि से उनकी समानता है दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है अहोरात्राणी इस पद में बहुवचन होने के कारण प्रजापति देवता पितृगण और मनुष्य सभी के दिन रात प्रतिष्ठा अर्थात पाद है क्योंकि इनसे वह प्रतिष्ठित होता है कालात्मा दिन रात्रि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है और अश्व पैरों के द्वारा शुक्लत्व में समानता होने के कारण नक्षत्र अस्थिया है आकाश अर्थात आकाशस्थित मेघ क्योंकि अंतरिक्ष आकाश की उदर कही जा चुकी है मास है क्योंकि जल रूप रुधिर बरसाने में उनकी मास से समानता है अवयव के बिलग बिलग रहने में समानता होने के कारण बालू उदर स्थित अर्ध अन्न है सिंधु अर्थात संदन बहने में समानता होने के कारण नदियां गुदा नाडियां है क्योंकि यहां सिंधव और गुदाहा दोनों ही पद बहुवचनांत है कठिन और ऊंचे उठे हुए होने के कारण पर्वत यकृत और क्लोमा है यकृत और क्लोमा हृदय के अधो भाग में सीधे और बाय दो मासखंड है क्लोमानाह यह एक ही अर्थ में नित्य बहुवचनांत होता है औषधि क्षुद्रस्थावर और वनस्पति महान स्थावर ये यथा संभव लोम और केश हैं। सूर्य जो मध्यान काल पर उदित होता ऊपर की ओर जाता है वह अश्व का पूर्वार्ध यानी नाभि से ऊपर का भाग है और निम्लोचन अर्थात काल से अस्त की ओर जाता हुआ वह सूर्य जगनार्ध, अपरार्ध नीचे का भाग है क्योंकि पूर्वत्व और अपरत्व में उन उदित और अस्त होते हुए सूर्य की समानता है तथा वह जो जमुहाई लेता है, है, अर्थात अंगों को फैलाता, यानी उन्हें विशेष रूप से झड़ता वह बिजली का चमकना है क्योंकि विद्योतन और मुख एवं मेघ के विदारण में समानता है तथा वह जो हिलाता अर्थात शरीर को कंपित करता है वह मेघ का गर्जन है क्योंकि इस दोनों ही में गर्जना शब्द रहने में समानता है और वह अश्व जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा होना है क्योंकि भिगोन में इन दोनों की समानता है अर्थात शब्द ही इस अश्व की वाणी है अत्र यह है कि यह कोई कल्पना नहीं है अश्वेध संबंधी महिमा संज्ञक ग्रहादि में अहरादि दृष्टि अहरवा इत्यादि अश्व के आगे और पीछे महिमा नाम के सोने और चांदी के दो ग्रह ग्रहनीय पात्र विशेष रखे जाते हैं उन्हीं से संबंध रखने वाली यह दृष्टि है श्लोक दूसरा अश्व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ उसकी पूर्व समुद्र योनि है या रात्रि इसके पीछे महिमा रूप से प्रकट हुई उसकी अपर पश्चिम समुद्र योनि है यही दोनों इस अश्व के आगे पीछे के महिमा संजक ग्रह हुए इसके होकर देवताओं को बाजी होकर गंधर्वों को अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही उद्गम स्थान हैीप्ति में समानता होने के कारण दिन ही सुवर्णमय ग्रह है दिन ही इस अश्व के सामने महिमा रूप से प्रकट हुआ सो किस प्रकार क्योंकि यह अश्व प्रजापति रूप, है।, रूप ही से लक्षित होता है जिस प्रकार प्रकार को को लक्ष्य बनाकर बिजली चमकती है, उसी प्रकार इस अश्व लक्षित कराकर दिन रूप सुवर्ण में महिमा सज ग्रह प्रकट हुआ है उस ग्रह का पूर्व समुद्र अर्थात पूर्व समुद्र योनि है योनि अर्थात प्राप्ति स्थान है यहाँ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार प्रथम विभक्ति का सप्तमी के रूप में व्यत हुआ है अतः पूर्वे समुद्रे का पूर्व समुद्र अर्थ किया गया है इसी प्रकार वर्ण में और निकृष्टता में समानता होने के कारण रात्रि राजत चांदी का ग्रह है यह इस अश्व के पीछे की ओर यानी पृष्ठभाग में महिमा रूप से प्रकट हुई उसका पश्चिम समुद्र उद्गम स्थान है महत्ता के कारण ये महिमा कहलाते है यह अश्व की विभूति ही है कि इसके आगे पीछे सुवर्ण और चांदी के ग्रह पात्र विशेष रखे जाते हैं वे महिमा, ऊपर हुए लक्षणों वाले महिमा सज्ञ ग्रह ही अश्व के आगे पीछे प्रकट हुए हैं। ऐसा प्रकार यह अश्व महत्व युक्त है यह पुनरुक्ति अश्व की स्तुति के लिए है तथा इत्यादि वाक्य भी अश्व की स्तुति के लिए ही का रूप हया है अथवा हय अश्व की जाति विशेष है, हया है। हय होकर उसने देवताओं को वहन किया अर्थात प्रजापति होने के कारण उन्हें देवत्व को प्राप्त कराया अथवा वह देवताओं का वाहन हुआ शंका किंतु वाहन होना तो निंदा ही है स्तुति के लिए कैसे कहा समाधान यह कोई दोष की बात नहीं है अश्व का वाहन होना तो स्वाभाविक ही है स्वाभाविक होने के कारण देवादि से संबंध होना तो उच्च पद की प्राप्ति ही है अतः यह उसकी स्तुति ही है इसी प्रकार बाजी आदि भी जाति विशेष है अतः इसका संबंध इस प्रकार है बाजी होकर इसने गंधर्वों का वहन किया तथा अरवा होकर असुरों का और अश्व होकर मनुष्य का वहन किया समुद्र अर्थात परमात्मा है इसका बंधु बंधन है क्योंकि इसे से यह बांधा जाता है तथा समुद्र ही योनि यानी इसकी उत्पत्ति में कारण है इस प्रकार यह शुद्ध योनि और शुद्ध स्थिति वाला है ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जाती है अथवा अश्व जल में योनि वाला है इस श्रुति के अनुसार प्रसिद्ध समुद्र ही इसकी योनि है ब्राह्मण दूसरा अश्वमेध संबंधी अग्नि की उत्पत्ति अब आगे अश्वमेध में उपयोगी अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तद विषय दृष्टि कहने की इच्छा से ही जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है वह स्तुति के लिए है श्लोक पहला पहले यहाँ कुछ भी नहीं था यह सब मृत्यु से ही अवृत्त था यह अशनाया क्षुधा से आवृत्त था अशनाया ही मृत्यु है उसने मैं आत्मा मन से युक्त हूँ ऐसा मन किया उसने अर्चन पूजन करते हुए आचमन किया उसके अर्चन करने से आप हुआ अर्चन करते हुए मेरे लिए को जल प्राप्त हुआ है अतः यही अर्क का अर्कत्व है जो इस प्रकार अर्क के इस अर्कत्व को जानता है उसे निश्चयक सुख होता है भाष्यर्थ पहले यहाँ कुछ भी नहीं था अर्थात मन आदि की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ इस संसार मंडल में कुछ भी भी में विभक्त हुआ कोई भी पदार्थ विशेष नहीं था शून्यवादी तो क्या उस समय शून्य ही था क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था ऐसी श्रुति है अतः कार्य कारण कुछ भी नहीं था इसके सिवा उत्पत्ति होने से भी यही सिद्ध होता है घट उत्पन्न होता है इसलिए उत्पत्ति से पूर्व घट की सत्ता नहीं होती सिद्धांति किंतु कारण का तो अभाव नहीं होता क्योंकि घटोपत्ति से पूर्व भी मृतपिंडादी देखे जाते हैं जो वस्तु उपलब्ध नहीं होती उसी का अभाव होता है अतः कार्य का अभाव भले ही रहे कारण का तो अभाव नहीं होता क्योंकि वह तो उपलब्ध होता ही है शून्यवादी नहीं क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व तो सभी को उपलब्धि नहीं होती यदि अनुपलब्धि अभाव का कारण है तो उत्पत्ति से पूर्व तो सारे जगत का कारण या कार्य उपलब्ध नहीं होता अतः होना चाहिए आवृत्त था ऐसी श्रुति है यदि उस समय कुछ भी न होता तो जिससे आवृत होता है और जो आवृत होता है उसके विषय में श्रुति यह ना कहती कि यह मृत्यु से ही आवृत था बंध्यापुत्र आकर्षक से अच्छे होता हो ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कह रही है कि आवृत था।, था और पूर्व वे दोनों ही थे क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और ऐसा अनुमान भी किया जा सकता है उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण के अस्तित्व का अनुमान भी किया जा सकता है क्योंकि उत्पन्न उत्पन्न होने वाले सत्य कार्य को ही सत्य कारण में उत्पत्ति देखी जाती है असत्य में नहीं देखी जाती घटादि के कारण की सत्ता के समान उत्पत्ति से पूर्व जगत के कारण की सत्ता का भी अनुमान किया जा सकता है शून्यवादी किंतु घटादि के कारण की भी सत्ता नहीं है क्योंकि मृतपिंडादि को नष्ट किए बिना घटादि उत्पत्ति ही नहीं होती यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि कारण तो मृतिकादि है घट और रुचक कंठभूषण आदि के कारण तो मृतिका और सुवर्ण आदि है पिंडाकार विशेष कारण नहीं है क्योंकि के तो न रहने पर भी मृतिका और सुवर्ण आदि कारण द्रव्य मात्रा से ही घट और रुचकादि कार्य की उत्पत्ति होती देखी जाती है अतः घट और रुचकादि का कारण पिंडाकार्य विशेष नहीं है मृतिका और सुवर्णादि द्रव्य के अभाव में घट और रचकादि की उत्पत्ति नहीं होती अतः मृतिका और सुवर्णादि द्रव्य ही उनका कारण है उनका पिंडाकार्य विशेष कारण नहीं है सारे ही कारण कार्य की उत्पत्ति करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्य का लय करके ही दूसरे कार्य को उत्पन्न करते हैं क्योंकि एक कारण में एक साथ अनेक कार्यो की उत्पत्ति होना विरुद्ध है उस पुर्य कार्य कार्य का लय होने से ही कारण के स्वरूप का लय नहीं होता अतः पिंडादि का लय होने पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई देना उत्पत्ति से पूर्व कारण की असत्ता का हेतु नहीं है शून्यवादी किंतु पिंडादी से भिन्न मृतिकादि की कोई सत्ता नहीं है इसलिए ऐसा कहना अनुचित है पिंडादि पूर्व कार्य का लय होने पर मृदादि कारण का लय नहीं होता वह घटादी कार्यांतर में भी अनुवृत्त रहता है ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि पिंड और घटादी से पृथक का मृतिकादि कारण की उपलब्धि नहीं होती सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है क्योंकि घटादी की उत्पत्ति होने पर पिंडादी की अनुवृत्ति हो जाने पर भी मृत्तिकादि कारण द्रव्यों अनुवृत्ति देखी जाती है यदि कहो कि समानता के कारण उनमें मृतिका का देखा जाता है है कारण की होने से नहीं नहीं तो यह ठीक क्योंकि अवयवों को ही घटादि में प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिए केवल अनुमान आभाष से सादृश आदि की कल्पना करना उचित नहीं है इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की अव्यभिचारिता समंजसता में विरोध भी नहीं होता क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलिए उनमें विरोध होने पर सभी जगह अविश्वास का प्रसंग हो जाएगा यदि वेदम यह वही है इस प्रकार ज्ञात होने वाला सब कुछ क्षणिक है तो उस क्षणिकत्व बुद्धि को प्रमाणित करने के लिए भी तद अन्य बुद्धि की अपेक्षा होगी और उसके लिए दूसरी तदबुद्धि की इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होने पर क्षणिकत्व बुद्धि को स्वतः प्रमाण मानना होगा ऐसी दशा में यह उसके समान है यह बुद्धि भी बुद्धि के ही अंतर्गत होने से मिथ्या होने के कारण सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा तथा तदिदम यह और वही यह बुद्धियों का भी कोई कर्ता न होने के कारण परस्पर संबंध होना संभव नहीं होगा यदि कहो कि सदृशता के कारण इनका संबंध हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि तथा इन बुद्धियों का इतर इतर विषयत्व भिन्न भिन्न विषय को ग्रहण करना सिद्ध नहीं होता जब तक इन बुद्धियों के विषय भिन्न भिन्न न हो तब तक इनकी सदृशता का भी ग्रहण नहीं हो सकता यदि ऐसा माने कि विषय की सदृशता न होने पर भी यह वही है ऐसी बुद्धि होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में सादृश्य बुद्धि के समान तद और इदम बुद्धियां भी असद विषयक अर्थात क्षणिक या भ्रांत सिद्ध होंगी यदि कहो कि सभी बुद्धियों को असद विषयता मिथ्यत्व ही होने दो तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि तब तो बुद्धि-बुद्धि के भी मिथ्या होने का प्रसंग उपस्थित होगा यदि कहो अच्छा ऐसा ही हो तो यह भी उचित नहीं क्योंकि इस प्रकार जब सभी बुद्धियाँ मिथ्या होंगी तो असत्य बुद्धि का होना संभव नहीं होगा अतः से वही यह वही है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है यह कहना ठीक नहीं है इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण की सत्ता सिद्ध ही है कार्य की भी सत्ता है क्योंकि वह अभिव्यक्ति रूप लिंग वाला है उत्पत्ति से पूर्व कार्य की भी सत्ता सिद्ध होती है किस प्रकार अभिव्यक्ति रूप लिंग वाला होने से क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यकालिंग है साक्षात को प्राप्त होने का नाम अभिव्यक्ति है। लोक में जो घट आदि पदार्थ अंधकार आदि से आच्छादित होता है वही उस आवरण का प्रकाश आदि से तिरस्कार होने पर विज्ञान की विशेषता को प्राप्त होकर अपनी पूर्वकालिक सत्ता का त्याग नहीं करता इससे हमें मालूम होता है कि इसी प्रकार उत्पत्ति से पूर्व यह जगत भी था क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं होता उसकी उपलब्धि सूर्य के उदित होने पर भी नहीं नहीं होती। पूर्ववक्ष ऐसी बात नहीं है। यदि तुम्हारे मत में कार्य अविद्यमान नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए तुम्हारे मतानुसार घटादि कार्य कभी अविद्यमान तो है नहीं इसलिए जब मृतपिंड की न हो और आवरण भी न हो उस समय अंधकार होने पर उसकी होनी ही चाहिए क्योंकि वह विद्यमान है है सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि आवरण दो, दो प्रकार का है मृतिकादि से अभिव्यक्त होने वाले घटादि कार्य का आवरण दो प्रकार का है एक अंधकार और वित्तीय आदि तथा दो मृत्तिका से घट की अभिव्यक्ति होने से पूर्व उस मृतिकादी के अवयवों का पिंडा दी के रूप में स्थित रहना, अतः उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान कार्य की ही आवृत्त होने के कारण उपलब्ध उपलब्धि नहीं होती नष्ट होना उत्पन्न होना रहना न रहना इत्यादि शब्द और प्रत्यय का भेद तो अभिव्यक्ति और तिरभाव इनकी द्विविधता की अपेक्षा से है पूर्व पक्ष किन्तु पिंड और कपाल आदि तो आवरण से भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए उन्हें आवरण कहना उचित नहीं है अंधकार और भित्ति आदि जो घटादि तो से भिन्न देश में देखे जाते हैं किन्तु इस प्रकार पिंड और कपाल घटादि से भिन्न देश में नहीं देखे जाते अतः यह कहना ठीक नहीं है कि पिंड और कपाल के संस्थान स्वरूप में विद्यमान ही व्रटादि दे की आवृत्त होने की होने के कारण उपलब्धि नहीं होती क्योंकि आवरण के धर्मों से उनमें विलक्षणता है यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि दूध में मिले हुए जलादि की अपने आवरण दुग्धादि के साथ एक देशता देखी जाती है यदि कहोगी घटादि कार्य में उसके कपाल एवं जूर्णादि अवयवों का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए उनका आवरण है ही नहीं तो यह ठीक नहीं क्योंकि पूर्व पक्ष तब तो आवरण की निवृत्ति करने का ही प्रयत्न करना चाहिए यदि तुम्हारे कथनानुसार पिंड और कपाल की अवस्थाओं में वर्तमान घटादि कार्य ही अवृत्त होने के कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो जिसे घटादि कार्य की आवश्यकता हो उसे उसके आवरण का नाश करने का ही यत्न करना चाहिए घटादि की उत्पत्ति का नहीं किंतु ऐसा किया नहीं जाता इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि आवृत्त होने के कारण विद्यमान घटादि की ही उपलब्धि नहीं होती ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह नियम नहीं है आवरण के विनाश मात्र का प्रयत्न करने से ही घटाद की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं है पूर्व पक्ष किन्तु वह प्रयत्न भी तो अंधकार नाश के लिए ही होता है दीपादि की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह भी अंधकार की निवृत्ति के लिए ही होता है उसकी निवृत्ति होने पर घट स्वयं ही दिखाई देने लगता है इसमें घट में कोई बात बढ़ाई नहीं जाती ऐसा माने तो सिद्धांत ही ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रकाश तो युक्त घट की ही उपलब्धि होती है। जिस प्रकार दीपक तैयार करने पर प्रकाश युक्त घट की उपलब्धि होती है उस प्रकार दीपक तैयार होने से पूर्व उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः अंधकार की निवृत्ति के लिए ही दीपक नहीं जलाया जाता तो और किस लिए जलाया जाता है प्रकाश के लिए क्योंकि प्रकाश युक्त होने पर ही वस्तु की उपलब्धि होती है। कहीं कहीं आवरण का नाश करने के लिए, लिए अतः पदार्थ की अभिव्यक्ति के इच्छुक को आवरण के नाश का ही प्रयत्न करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है इसके सिवा नियत व्यापार की सफलता के लिए भी प्रयत्न करना आवश्यक है पहले बता चुके हैं कि कारण में विद्यमान कार्य अन्य कार्य का आवरण होता है ऐसी अवस्था में यदि पहले अभिव्यक्त हुए कार्य पिंड के अथवा व्यवधान युक्त कपाल के नाश का ही प्रयत्न किया जाएगा तो उनसे कपाली का ठोकरी या चूर्णादि कार्य की ही उत्पत्ति होगी उससे आवृत्त होने पर भी घट की उपलब्धि नहीं होगी इसलिए पुनः प्रयत्तर की अपेक्षा रहेगी ही अथा घटादि की अभिव्यक्ति के इच्छुक का नियत कारक व्यापार कर्ता कारण इत्यादि रूप से किया हुआ प्रयत्न ही सफल होता है इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य विद्यमान ही है भूत घट भविष्य घट इन प्रत्ययों का भी वर्तमान घट प्रत्यय के समान विषय शून्य होना उचित नहीं है क्योंकि भविष्य घट की इच्छा वाले पुरुष की प्रवृत्ति देखी जाती है औसत पदार्थ की इच्छा से लोक में किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती इसके सिवा योगियों का भूत और भविष्यत संबंधी ज्ञान तो सत्य ही होता है यदि भावी घट असत माना जाए तो ईश्वर का भावी घट संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान भी मिथ्या होगा किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता इसके सिवा घट की सत्ता में हमने अनुमान प्रमाण भी दिया है तथा तो उसकी सत्ता न मानने से विरोध भी आता है यदि घट के लिए निवृत्त हुए कुमार आदि को प्रमाण से यह निश्चय हो गया है कि घट होगा तो तो जो तो जिस काल से घट का संबंध होगा ऐसा कहा जाता है उसी काल में घट नहीं है ऐसा कथन तो विपरीत ही है भविष्य घट असत है इसका अर्थ तो यही है कि घट उत्पन्न नहीं होगा जैसे कहा जाए कि यह घट विद्यमान नहीं है और यदि यह कहा जाए कि उत्पत्ति से पूर्व घट असत है और इस असत शब्द का यह अर्थ हो कि कुमार आदि के घट से घट के लिए प्रवृत्त होने पर जिस प्रकार उस अवस्था में व्यापार रूप से कुमार आदि विद्यमान है उस प्रकार घट नहीं है तो इसमें कोई विरोध नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि अपने भावी रूप से तो घट विद्यमान है ही पिंड या कपाल की वर्तमानता घट की नहीं हो सकती और घट की भविष्यता भविष्यता उन पिंड और कपाल की नहीं हो सकती अतः कुमार आदि के व्यापार की वर्तमानता में उत्पत्ति से पूर्व घट असत है ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है किंतु घट का जो भविष्यता कार्य रूप स्वरूप है उसका यदि प्रतिषेध किया जाए तो उसके निषेध करने पर ही विरोध होगा तो उसका तो आप निषेध करते नहीं हैं तथा संपूर्ण क्रियावान कारकों की एक ही वर्तमानता या भविष्यता होती हो ऐसी बात है नहीं इसके सिवा चार प्रकार के अभावों में घटका जो अन्युन्नाभाव है वह घट से भिन्न ही देखा जाता है जैसे घटाभाव पटादि ही है घटका स्वरूप नहीं है तथा घटाभाव होने से ही पट रूप नहीं हो जाता तो फिर क्या होता है वह भाव भाव रूप ही ही रहता है। है, इसी प्रकार घटके भाव, भाव और अभाव भी घट से भिन्न क्योंकि घटके अन्योन्या भाव के समान घटके द्वारा इनका उल्लेख किया जाता है और उस घटके अन्योन्या भाव पटको भाव रूपता के ही समान इन अभावों का भी भाव रूपता है ऐसा होने से घटका प्रागभाव है इस कथन से यह सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्ति से पूर्व घटका स्वरूप ही नहीं है और यदि घटका प्रागभाव इस कथन में घटका जो स्वरूप है वही कहा जाए तो घटका यह कथन ही नहीं बन सकता यदि शिला के पुतले का शरीर इस कथन के अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा जाए तो भी घटका प्राग भाव इस कथन से घट शब्द द्वारा कल्पित घट का ही अभाव कहा जाएगा घट के स्वरूप का नहीं और यदि घट गट से घटा भाव को भिन्न पदार्थ माना जाए, तो इसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है एक बात और भी है उत्पत्ति से पूर्व चश के समान अभावरूप घट का अपने कारण की सत्ता से संबंध होना भी संभव नहीं है क्योंकि संबंध तो दो में ही रह रहा करता है यदि कहो कि अयुत सिद्ध पदार्थों में ऐसा दोष नहीं आता तो यह ठीक नहीं क्योंकि भाव और अभाव का होना संभव नहीं है। जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं की युत सिद्धता या अयुत सिद्धता हो सकती है भाव और अभाव अथवा दो अभावों की नहीं अतः यह सिद्ध हुआ की उत्पत्ति से पूर्व कार्य सिद्ध हुआ की उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत्य ही है यह सब किस लक्षण वाले मृत्यु से अवृत था ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है अशन आया से अशन भोजन की इच्छा का नाम अशनाया है वही उस मृत्यु का लक्षण है उससे लक्षित जो मृत्यु है उस अशनाया से यह सब आवृत था अशनाया मृत्यु किस प्रकार है सो बतलाया जाता है अशनाया ही मृत्यु है यह ही शब्द से श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती है क्योंकि जो कोई भोजन करना चाहता है वह भोजन की इच्छा होने के पीछे ही जीवों को मारता है अतः अशनाया शब्द से यह मृत्यु लक्षित होती है इसी से अशनाया ही ऐसा कहा गया है अशनाया विज्ञानात्मा का धर्म है अतः बुद्धि में स्थित हिरण्य ही मृत्यु कहा गया है उस मृत्यु से यह कार्यवर्ग वर्ग आवृत था जिस प्रकार पिंडावस्था में वर्तमान मृत्ति से घटादी आवृत रहते हैं उसी प्रकार हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु से यह व्याकृत जगत व्याप्त था तन मन आकृत इसमें तत् शब्द मन का निर्देश करने वाला है अर्थात उस प्रकृत ने आगे कहे जाने वाले कार्य को रचने की इच्छा से उस कार्य की आलोचना करने में समर्थ मन शब्दों से आत्मनवी अर्थात आत्मवान हूँ तात्पर्य यह है कि मैं इस आत्मा यानी मन से मनस्वी हूं उस प्रजापति ने अभिव्यक्त हुए मन से मनोयुक्त हो अर्चन पूजन करते हुए अपने प्रति ही मैं हूं। इस प्रकार आचरण किया उस प्रजापति के पूजन करते समय पूजा के आप जल उत्पन्न हुए यहां जल की उत्पत्ति आकाश आदि आकाश वायु और अग्नि तीन भूतों की उत्पत्ति के पीछे हुई ऐसा कहना चाहिए था क्योंकि अन्य श्रुति के सामर्थ्य से यही सिद्ध होता है और सृष्टिक्रम का विकल्प होना भी संभव नहीं है क्योंकि मृत्यु ने ऐसा माना था कि अर्चन यानी पूजा करते हुए मेरे लिए को जल है। इसी से से अर्थात इस कारण अर्क यानी में उपयोगी अग्नि का अर्कत्व है अर्थात यही उसके अर्कत्व में हेतु है यह अग्नि के अर्क नाम की व्युत्पत्ति है तात्पर्य है कि अर्चन से यानी सुख की हेतुभूता पूजा करने से तथा जल का संबंध होने से अग्नि का अर्क यह गण गणकृत नाम है जो कोई इस प्रकार उपरयुक्त अर्क का अर्कत्व अर्क तो जानता है उसे क जल या सुख होता है क्योंकि को यह जल और सुख का समान नाम है ह और वही ये निश्चयार्थक निपात है अर्थात उसके लिए जल या सुख होता ही है से इस प्रकार जानने वाले को, अर्थात इस प्रकार जानने वाले के लिए जल या सुख होता है जल से विराट रूप अभिनी की उत्पत्ति, यह अर्क कौन है, सो बतलाया जाता है लोग दूसरा आप जल ही अर्क है उस जल का जो शर्व स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया उस वह पृथ्वी हो गया वह पृथ्वी हो गई उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया उस थके हुए और तपे हुए प्रतापति के शरीर से उसका सारभूत अग्नि प्रकट हुआ भाष्यर्थ निश्चय ही जल जो अर्चन का अंगूत है वही अर्क है क्योंकि वह अर्क सजक अग्नि का हेतु है कारण जल में ही अग्नि प्रतिष्ठित है किंतु वह साक्षात अर्क नहीं है क्योंकि यहां उसका प्रकरण प्रकरण नहीं है है है यह यह तो अग्नि अग्नि का ही है। अर्क है। ऐसा श्रुति कहेगी भी वहा उस जल का जो शरकी समान शर अर्थात दही के मंड घृतपिंड के समान स्थूल भाग था वह सहत हो गया अर्थात बाहर और भीतर से तेज के द्वारा परिपक्व होता हुआ वह इकट्ठा हो गया अथवा यत का का लिंग व्यत्यय कर अपाम शरह जो जल शर भाग था वह एकत्रित हो गया ऐसा अर्थ करना चाहिए वह पृथ्वी हो गई अर्थात वह संघात यह जो पृथ्वी है वही हो गई यह है कि उस जल से यह ब्रह्मांड निष्पन्न हो गया उस पृथ्वी के उत्पन्न होने पर वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रांत श्रमयुक्त हो गया क्योंकि कार्य करके सभी लोग श्रांत हो जाते हैं और पृथ्वी की रचना करना यह प्रजापति का बड़ा भारी कार्य था उस थके हुए प्रजापति का क्या हुआ सो बतला बतलाया जाता है उस श्रांत तपे हुए अर्थात खेद को प्राप्त हुए प्रजापति का जो तेजोरस था तेज ही जो रस है उसका नाम तेजोरस है रस सार को कहते हैं वह निर्वर्तित हुआ अर्थात प्रजापति के शरीर से बाहर निकल आया यह कौन निकला अग्नि वह इस अंडे के भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ कार्यकरण संघातवान विराट प्रजापति हुआ क्योंकि इस विषय में वही प्रथम शरीरी है यह स्मृति प्रमाण है विराट रूप अग्नि के अवयवों में प्राचीनगादी दृष्टि तीसरा तीसरा तीसरा उसने उसने अपने को को को तीन तीन प्रकार से उसने तीसरा भाग को तीसरा। प्रकार से किया किया आदित्य भाग और वायु इस यह प्राण भागों में हो गया उसका पूर्व दिशा सिर है तथा इधर उधर की ईशान्य और अग्नि ये विदिशा है, बाहु है इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है तथा इधर उधर की वायव्य और नैत्य विदिशाए जंघाए है दक्षिण और उत्तर दिशाए उसके पार्श्व है दिलों का पृष्ठभाग है अंतरिक्ष उदर है यह पृथ्वी हृदय है यह अग्नि रूप विराट प्रजापति जल में स्थित है इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष जहाँ कही जाता है वही प्रतिष्ठित होता है उत्पन्न हुए उस प्रजापति ने भूत तो और इंद्रिय इंद्रिया आदित्य को तीसरा बनाया अर्थात तीन संख्याओं का पूरक बनाया इस वाक्य की अनुवृत्ति होती है इसी प्रकार अग्नि और आदित्य की अपेक्षा वायु को तृतीय बनाया तथा तो वायु और आदित्य की अपेक्षा अग्नि को तृतीय बनाया ऐसा समझना चाहिए क्योंकि चीनी की संख्या को पूर्ण करने में ही इन तीनों की तीनों ही की शक्ति समान है संपूर्ण भूतों का आत्मा होने पर भी यह प्राण अपने मृत्यु रूप से ही न कि अपने विराट स्वरूप का लेकर के अग्नि वोर आदित्य रूप में तीन प्रकार का हो गया अर्थात तीन रूपों में विभक्त हो गया उस प्रथम उत्पन्न हुए इस अग्नि की अश्वमेधकर्म में उपयोगी की की यह समान दृष्टि कही जाती की हमने पूर्व में इसी की जो उत्पत्ति बतलाई है वह सबस्ति के लिए है। यह बात कह चुके हैं अर्थात इस प्रकार यह शुद्ध जन्मा है ऐसा बतलाने के लिए है विशिष्टता में समान होने के कारण पूर्व दिशा उसका सिर है यह और यह अर्थात ईशान्य और आग्ने विदिशाएजाए हैं प्रत्यर्थकु से इर्म शब्द है तथा तो इस अग्नि की पश्चिम दिशा पुच्छ यानी निम्न भाग है क्योंकि पूर्व की और मुखवाला होने से पश्चिम दिशा से पुच्छ का संबंध है यह और यह अर्थात वायव्य और नैरुत्य कोण शक्तियां हैं क्योंकि पृष्ठभाग के कोण होने में उनके साथ उसकी समानता है दक्षिण और उत्तर दिशा उसके पार्श्व भाग है क्योंकि इन दोनों दिशाओं से संबंध होने में पार्श्वो को समानता है तथा तो दुलोक पीठ और अंतरिक्ष उधर है ऐसा पूर्वत समझना चाहिए और अधो भाग में समानता होने के कारण यह पृथ्वी हृदय है इस प्रकार ये लोक जल के भीतर है इस श्रुति के अनुसार वह यह लोकादि स्वरूप प्रजापति रूप अग्नि जल में स्थित है इस उपासना का फल वह जहाँ कही जिस किसी देश में जाता है तदेव वहाँ ही अर्थात उसी स्थान पर प्रतिष्ठित होता स्थिति प्राप्त करता है ऐसा कौन है इस प्रकार उपयुक्त रीति से अग्नि का जल में स्थित होना जानने वाला यह इस उपासना का गौण फल है संवत्सर और वाक्य की उत्पत्ति यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही अपने को ब्रह्मांड के अंदर जला के क्रम से कार्य करते हुए जाता है श्लोक चौथा उसने काम कामना की, की मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अतः उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की उससे जो रेत बीज हुआ वह संवत्सर हुआ इससे पूर्व संवत्सर नहीं था उस संवत्सर को जितना संवत्सर का काल होता है उतने समय तक वह मृत्यु रूप प्रजापति गर्भ में धारण किए रहा इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया उस उत्पन्न हुए कुमार के प्रति मुंह फाड़ा इससे उसने भाण ऐसे शब्द किया वही वाक हुई वही वाक हुआ भाष्यर्थ उस मृत्यु ने कामना की क्या कामना की मेरा दूसरा आत्मा यानी शरीर जिससे मैं शरीर धारी हो उत्पन्न हो इस प्रकार उसने कामना की इस प्रकार कामना पर उसने पहले उत्पन्न हुए मन से वेदत्रय रूपावाणी की मिथुन द्वंद्व भाव से भावना की अर्थात मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना की वेदत्रयी विहित सृष्टिक्रम का मन से विचार किया ऐसा इसका तात्पर्य है यह कौन था अशन से लक्षित मृत्यु मृत्यु है ऐसा कहा जा चुका है श्रुति उसी का का उल्लेख करती है जिससे किसी अन्य का प्रसंग न हो जाए उससे जो रेत हुआ उस मिथुन से जो रेत हुआ प्रथम शरीरी प्रजापति से उत्पत्ति में हेतुभूत जो रेत यानी बीज हुआ अर्थात वेद की आलोचना करने पर उसने जो जन्मांतरकृत देखा उस बीज भाव हो से होकर जल की रचनासर हुआ अर्थात वह संवत्सर रूप काल का निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ उस संवत्सर काल निर्माता प्रजापति से पूर्व संवत्सर नामक काल नहीं था उस संवत्सर काल निर्माता गर्भस्थ प्रजापति को जितना कि यह प्रसिद्ध काल है उतने समय तक तक अर्थात एक धारण किया जितना इस लोक में संवत्सर प्रसिद्ध है उतने समय तक गर्भ में रखा इसके पीछे उसने क्या किया इतने यानी संवत्सर मात्र काल के पश्चात उसने उसी की रचना की अर्थात उस अंडे को फोड़ दिया शुद्धा युक्त होने के कारण मृत्यु ने इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम शरीर कुमार अग्नि के प्रति उसे खाने के लिए मुंह फाड़ा उस कुमार ने स्वाभाविकी अविद्या से युक्त होने के कारण डरकर भाण ऐसा शब्द किया वही वाक हुआ वाक यानी शब्द हुआ की उत्पत्ति और मृत्यु के का उपन्यास श्लोक पांचवा उसने विचार किया यदि मैं इसे मार डालूंगा तो यह थोड़ा सा ही अन्न भोजन करूंगा अतः उसने उस वाणी और उस मन के द्वारा इन सबको रचा जो कुछ भी ये जो साम, यज्ञ, और पशु है उसने जिस किसी की रचना की रचना उसी उसी को को खाने का का विचार किया, वह सब को खाता है, है, यही उस अदिति जो इस प्रकार इस अदिति के अद्वित्व को जानता है वह इस सब का अत्ता भोक्ता होता है और यह सब उसका अन्न होता है उसने विचार किया इस प्रकार डरकर शब्द करने वाले उस कुमार को देखकर कर ने क्षुधा होने पर भी विचार किया यदि कदाचित मैं इस कुमार को मार डालूंगा अभिपूर्वक मन धातु का अर्थ हिंसा होता है, है अतः का अर्थ मार डालूंगा ऐसा होता होगा तो मैं कनिय अन्न करूंगा यानी बहुत ही थोड़ा सा अन्न भोजन करूंगा ऐसा सोचकर वह उसे भक्षण करने से रुक गया और सोचने लगा कि बहुत समय तक खाने के लिए मुझे बहुत सा अन्न संग्रह करना चाहिए थोड़ा सा नहीं जिस प्रकार बीज को खा लेने पर अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे खाने से तो मेरे लिए थोड़ा सा ही अन्न होगा ऐसे उद्देश्य से अन्न की बहुतता के लिए विचार कर उसने उस पूर्वोक्त त्रय रूपावाणी से तथा उसी आत्मा यानी मन से मिथुनी भाव अर्थात आलोचना को प्राप्त होकर यह जो कुछ है उस सारे स्थावर और जंगम जगत की रचना की वह क्या है जो साम गायत्री चंद, गायत्री आदि आदि सात यानी से युक्त स्तोत्र कर्मों के के तीन प्रकार के मंत्र उससे संपन्न होने वाले यज्ञ उन्हें करने वाली प्रजा तथा कर्म के साधन भूत ग्राम्य और वन्य पशु इन सब को रचा शंका किन्तु पहले तो कहा गया था कि मिथिनकृत त्रई रूपावाणी से उसने रचना की फिर उसके द्वारा उसने को कैसे रचा समाधान यह कोई दोष नहीं है मन का जो त्रय के साथ भाव है अव्यक्त तो अव्यक्त है। विद्यमान रि का ही कर्म में विनियोग रूप से जो बाह्य व्यक्तिभाव है वही उसकी रचना है उस प्रजापति ने इस प्रकार अन्न की वृद्धि होती जानकर जिस जिस भी क्रिया या क्रिया के साधन फल की रचना की उसी उसी को भक्षण करने के लिए मन में विचार किया इस प्रकार क्योंकि वह सभी को भक्षण करता है इसलिए उस अदिति अर्थात अदिति नामक मृत्यु का प्रसिद्ध है। इस विषय में यह मंत्र प्रमाण है अद्वितीय जोलोक है अदिति अंतरिक्ष है अदिति माता है और वही पिता है इत्यादि इस अन्नभूत संपूर्ण जगत का वह सर्वात्म भाव से ही अत्या भक्षण करने वाला है क्योंकि बिना भाव के सबका सबका अत्ता अत्ता होने में विरोध आता है। है कोई भी एक हो, ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए यह है कि इस प्रकार उपासना करने वाला वह वा सर्वात्मा हो जाता है सब कुछ उसका अन्न हो जाता है अतः जो सर्वात्मा भाव से अत्ता है उसी का सब कुछ अन्न होना संभव है यह फल उसे मिलता है जो इस प्रकार इस उपरुक्त अदिति संज मृत्यु प्रजापति का सबका अदन भक्षण करने से अधिकित्व जानता है प्रजापति की यज्ञ कामना और उसके प्राण एवं वीर्य का निष्क्रमण श्लोक छवा उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं। इससे वह श्रमित हो गया उसने तप किया उस श्रमित और तपे हुए मृत्यु यश और वीर्य निकला प्राण ही यश और वीर है तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया किंतु उसका मन शरीर में ही रहा इत्यादि वाक्य से श्रुति अश्व और अश्वमेध का निर्वचन करने के लिए यह कहती है मैं पुनः महान यज्ञ से यजन करूं, यहाँ जन्मांतर में यज्ञानुष्ठान करने की अपेक्षा से भूयस महान शब्द दिया है उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वमेध अश्वेधन किया इसलिए उसकी भावना से युक्त हुआ ही वह कल्प के के आरंभ में प्रजापति हुआ अश्वमेध क्रिया कारक और से संपन्न होकर उसने कामना की कि मैं पुनः महान यज्ञ द्वारा आयोजन करूँ इस प्रकार महान कार्य के लिए कामना करके वह अन्य लोगों के समान श्रमित हो गया उसने तप किया उसने श्रांत और तपे हुए का ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए यश और वीर्य निकल गया अब श्रुति स्वयं ही यश और वीर्य पदों का अर्थ बतलाती है चक्षु आदि जो प्राण है वे ही यश के हेतु होने के कारण यश है क्योंकि उनके रहने पर ही ख्याति होती है तथा वे ही इस शरीर में वीर्य यानी बल है जिसके प्राण निकल गए है वह पुरुष यशस्वी या बलवान नहीं होता अतः इस शरीर में प्राण ही यश और वीर्य है वे इस प्रकार के प्राण रूप यश और वीर निकल गए तब इस प्रकार यश और वीरभूत प्राणों के उत्क्रमण करने पर अर्थात शरीर से निकल जाने पर प्रजापति के उस शरीर ने स्वयन उच्छूनता रूप विकार को प्राप्त होना आरंभ किया अर्थात वह अमेध्य अपवित्र हो गया किन्तु जिस प्रकार किसी प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसी में मन रहता है वैसे ही शरीर से निकल जाने पर भी उस प्रजापति का मन उस शरीर में ही रहा अश्वेधोपासना और उसका फल उस शरीर में ही जिसका मन लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापति ने क्या किया तो बतलाया जाता है श्लोक सातवां उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य हो मैं इसके द्वारा शरीरवान हूं क्योंकि वह शरीर अश्वत्थ अर्थात फूल गया था इसलिए वह अश्व हो गया और वह मेध्य हुआ अतः यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेध को जानता है उसने उसे अवरोध रहित बंधन शून्य ही चिंतन किया उसने संवत्सर के पश्चात उसका अपने ही लिए अर्थात इसका देवता प्रजापति है ऐसे भाव से आलभन किया तथा तथा अन्य पशुओं को भी देवताओं के प्रति पहुंचाया अतः के लोग मंत्र द्वारा संस्कार किए हुए सर्वदेव संबंधी प्राजापत्य पशु का आलभन करते हैं यह जो सूर्य तपता है वही अश्वेध है उसका संवत्सर शरीर है यह अग्नि अर्क है तथा उसके ये लोक आत्मा है यही दोनों अग्नि और आदित्य अर्क और अश्वमेध है किंतु वे मृत्यु रूप एक ही देवता है जो इस प्रकार जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है उसे मृत्यु नहीं पा सकता मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओं में से ही एक हो जाता है उस उसने कामना की किस प्रकार मेरा यह शरीर मिध्य यज्ञ हो जाए तथा मैं आत्मनवी आत्मवान अर्थात इस शरीर से शरीरवान हो जाऊं, ऐसा विचार कर उसने उसमें प्रवेश किया, क्योंकि वह शरीर उसके भी योग से होकर फूल गया था, अतः उससे अश्व उत्पन्न हुआ इसी से अश्वनाम का साक्षात प्रजापति ही है इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है क्योंकि उसके पुनः प्रवेश से वह और अमेध्य होने पर भी मेध्य हो गया था। इसी से का, का यानी नामक यज्ञ है, उसे ध नाम मिला है यज्ञ क्रिया कारक और फलरूप होता है अतः वह प्रजापति ही है ऐसा कहकर उसकी स्तुति की जाती है उषा अश्वस्य मेध्य श्रह इत्यादि वाक्य से यज्ञ निर्वाहक अश्व का प्रजापतिव कहा गया अब उसी प्रजापति रूप मेध्य अश्व की और यज्ञफल रूप से उसी के समान उपरयुक्त अग्नि की उपासना का विधान करना है इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है पहले श्रुति वाक्य में विधि बोधक क्रियापद का श्रवण नहीं हुआ है और उपासना संबंधी वाक्यों में क्रियापद की अपेक्षा होती है इसलिए इस प्रकरण का यह अर्थ जाना जाता है जो इस प्रकार इसे जानता है निश्चय वही अश्वेध को जानता है जो कोई भी इस अश्व को और ऊपर बतलाए हुए अग्नि रूप अर्क को आगे कहे जाने वाले संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित विशेषण से विशिष्ट जानता है वही अश्वमेध को जानता है कोई दूसरा नहीं अत तात्पर्य यह है कि इसे इसी प्रकार जानना चाहिए किस प्रकार जानना चाहिए तो so, इस विषय में पहली श्रुति पशु विषय दृष्टि का ही निरूपण करती है प्रजापति ने ऐसी इच्छा करके कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं अपने ही को यज्ञीय पशु कल्पना कर उस पशु का अनवरोध कर उसे छूटा हुआ माना अर्थात उसकी रोकटोक न करते हुए उसे बंधन चिंतन किया फिर पूरे एक वर्ष पूरे एक संवत्सर के पीछे उसे अपने ही आलभन किया अर्थात प्रजापति देवता संबंधी पशु रूप से उसका आलभन किया तथा अन्य देवताओं को भी देव संबंधी अन्याय ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त कराइए क्योंकि प्रजापति ने ऐसा माना था इसलिए दूसरे यज्ञकर्ता को भी उपरयुक्त विधि से ही अपने को कर मैं वेद मंत्रो द्वारा अभिषिक्त होकर सर्वदेव संबंधी होता किंतु किए जाने पर केवल अपने ही देवता के लिए हूँ तथा दूसरे ग्राम में और वन्य पशु अन्याय देवताओं के अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न देवों के लिए आलभन किए जाते हैं ऐसा जाने इसलिए आजकल यादिक समस्त देवताओं के लिए मंत्र द्वारा अभिषिक्त किए हुए प्रजापति संबंधी पशु का आलोभन करते हैं हवा अश्वेधो एश तपति इसकी व्याख्या की जाती है इस प्रकार यह जो पशु द्वारा साध्य करतु है वही ऐश हवा अश्वेध इस वाक्य से साक्षात फलस्वरूप से बतलाया जाता है वह कौन सा है जो कि सूर्य तपता है अर्थात अपने तेज से जगत को प्रकाशित करता है उस इस सूर्य का आत्मा उसी के द्वारा निष्पन्न होता है अग्नि अर्क है यज्ञ फल अग्नि साध्य है इसलिए उसका यज्ञ रूप से निर्देश किया गया है यज्ञ में चयन किए जाने वाले उस अर्क के तीनों लोक आत्मा शरीर के अवय है इसी से उसका पूर्व दिशा शिविर है इत्यादि उसकी व्याख्या की गई है वे ये अग्नि और आदित्य ऊपर दिए हुए विशेषणों के अनुसार अर्का और अश्वमेध क्रमशः यज्ञ और फल है अर्क जो पार्थिव अग्नि है वह साक्षात क्रियात्मक यज्ञ रूप है यज्ञ अग्नि साध्य है इसलिए अग्नि रूप से ही उसका निर्देश किया जाता है तथा तो फल यज्ञ सद्य है इसलिए आदित्य अश्वमेध है इस प्रकार यज्ञ रूप से ही उसका निर्देश किया जाता है वे यज्ञ और फलाभूत अग्नि और आदित्य साध्य और साधन है वे भी आपस में मिलकर पुनः फिर भी एक ही देवता है यह एक देव कौन है वह मृत्यु है पहले भी वह मृत्यु देवता एक ही था क्रिया के साधन और फलभेद के लिए उसका विभाग हो गया ऐसा ही कहा भी है उसने अपने को तीन प्रकार से विभक्त किया इत्यादि फिर भी अर्थात के उत्तरकाल में भी अर्थात अर्थात के में एक ही देवता अर्थात ही हो जाता है जो इस प्रकार इस अश्वमेध को मृत्यु रूप एक देवता जानता है अर्थात मैं ही अश्वमेध रूप मृत्यु हूँ अग्नि और अश्वरूप साधन से सिद्ध होने एक देवता मेरा ही रूप है ऐसी जो उपासना करता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है अत यह है कि एक बार मरकर वह पुनः मरने के लिए उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार प्रास्त हो जाने पर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त कर लेगा ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है इसे मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इस प्रकार जानने वाले का मृत्यु आत्मा हो जाता है बल्कि मृत्यु ही फल रूप होकर देवताओं में से कोई एक हो जाता है उस उपासक को यही फल प्राप्त होता है दूसरा ब्राह्मण समाप्त